संसार में प्रचलित सभी धर्म गीता की दूरस्थ प्रतिध्वनि मात्र है स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा इसकी व्याख्या यथार्थ गीता को सुनकर जैन कुलोत्पन्न श्री जीतेन भाई जी ने व्रत ही ले लिया कि कैसेटों के माध्यम से इसका प्रसारण करूं क्योंकि भगवान महावीर भगवान गौतम बुद्ध गुरु नानक कबीर इत्यादि के श्रद्धा तप सिद्धांतों की उच्चतम अभिव्यक्ति गीता है गीता के वे ही कैसेट सुमन आप सबके समक्ष आत्मदर्शनार्थ प्रस्तुत हैं ओ श्री परमात्मने नमः यथार्थ गीता श्रीमद गीता अथ सप्तमो अध्याय गत अध्यायों में गीता के मुख्य मुख्य प्राय सभी प्रश्न पूर्ण हो गए हैं निष्काम कर्म योग ज्ञान योग कर्म और यज्ञ का स्वरूप की विधि योग का वास्तविक स्वरूप और उसका परिणाम तथा अवतार वर्ण संकर सनातन आत्मस्थित महापुरुष के लिए भी लोकहितार्थ कर्म करने पर बल युद्ध इत्यादि पर विशद चर्चा की गई अगले अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हीं से संदर्भित अनेक पूरक प्रश्नों को लिया है जिनका समाधान तथा अनुष्ठान आराधना में सहायक सिद्ध होगा छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में योगेश्वर ने यह कह कहकर प्रश्न का स्वयं बीजा रोपण कर दिया कि जो योगी मदग मुझ में अच्छी प्रकार स्थित अंतकरण वाला है उसे मैं अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूं परमात्मा में अच्छी प्रकार स्थिति क्या है बहुत से योगी परमात्मा को प्राप्त तो होते हैं फिर भी कहीं कोई कमी उन्हें खटकती है लेश मात्र भी कसर न रह जाए ऐसी अवस्था कब आएगी संपूर्णता से परमात्मा की जानकारी कब आएगी कब होती है इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं श्री भगवान वाच मय आसक्त मना पार्थ योगम युंजन्मदाश्रय असंश्र यथा त्रेणु पार्थ तू मुझ में आसक्त हुए मन वाला बाहरी नहीं अपितु मदाश्रय अर्थात मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ छोड़कर नहीं मुझको जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन जिसे जानने के पश्चात लेश मात्र भी संशय न रह जाए विभूतियों की उस समग्र जानकारी पर पुनः बल देते हैं ज्ञानते हम स विज्ञान इदम वक्षा्यशेषत यज्ञावाह भूय ज्ञातव्यमशिष्य मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है वो समृद्ध तत्व की प्राप्ति के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है महापुरुष को एक साथ सर्वत्र कार्य करने की जो क्षमता मिलती है वो विज्ञान है कैसे वो प्रभु एक साथ सबके हृदय में कार्य करता है किस प्रकार वो उठाता बैठाता और प्रकृति के द्वंद्व से निकालकर स्वरूप तक की दूरी तय करा लेता है उनकी इस कार्य प्रणाली का नाम विज्ञान है इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा जिसे जानकर सुनकर नहीं संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा मानने वालों की संख्या बहुत कम है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 अर्थात साक्षात्कार के साथ जानता है अब समग्र तत्व है कहां एक स्थान पर पिंड रूप में है अथवा सर्वत्र व्याप्त है इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खनो बुद्धिव अहंकार इति अहंकारिन्ना प्रकृति रष्टधा अर्जुन भूमि जल अग्नि वायु और आकाश तथा मन बुद्धि और अहंकार ऐसे ये आठ प्रकार के भेदों वाली मेरी प्रकृति है ये अष्टधामूल प्रकृति है अपरेयमित स्व्या प्रकृति में परा जीवभूता महाबा ये दंधार्य ते जगत इम अर्थात ये आठ प्रकारों वाली तो मेरी अपरा प्रकृति है अर्थात जड़ प्रकृति है महाबाहु अर्जुन इससे दूसरी को जीव रूप परा अर्थात चेतना प्रकृति जान जिससे संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है वो है जीवात्मा जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण वो भी प्रकृति ही है सर्वाणीप अह कृत् जगत प्रभव प्रलयस्त था अर्जुन ऐसा समझ के संपूर्ण भूत एक इन महाप्रकृतियों से परा और अपरा प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं यही दोनों एकमात्र योनि हैं। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं अर्थात मूल कारण हूं जगत की उत्पत्ति मुझसे है और प्रलय अर्थात विलय भी मुझमे है जब तक प्रकृति विद्यमान है तब तक मैं ही उसकी उत्पत्ति हूं और जब कोई महापुरुष प्रकृति का पार पा लेता है तब मैं ही महाप्रलय भी हूं जो अनुभव में आता है सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के प्रश्न को मानव समाज ने कौतूहल से देखा है विश्व के अनेक शास्त्रों में इसे किसी न किसी तरह समझने का प्रयास चला आ रहा है कोई कहता है प्रलय में संसार डूब जाता है तो किसी के अनुसार सूर्य इतना नीचे आ जाता है कि पृथ्वी जल जाती है कोई इसी को कायामत कहता है कि इसी दिन सबका फैसला सुनाया जाता है तो कोई नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय की गणना में व्यस्त है किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति अनादि है परिवर्तन होते रहे हैं किंतु ये नष्ट कभी नहीं हुई भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु ने प्रलय देखा था इसके साथ ग्यारह ऋषियों ने मत्स्य की सींग में नाव बांधकर हिमालय के एक उत्तुंग शिखर की शरण ली थी लीलाकार श्री कृष्ण के उपदेशों एवं जीवन से संबंधित उनके समकालीन शास्त्र भागवत में मृकंड मुनि के पुत्र मार्कंडेय जी द्वारा प्रलय का आंखों देखा हाल प्रस्तुत है वे हिमालय के उत्तर में पुष्प भद्रा नदी के किनारे रहते थे भागवत के द्वादश स्कंद के आठवें और नवे अध्याय के अनुसार शवना काद्यषियों ने सूत जी से पूछा कि मारकंडेय जी ने महाप्रलय में वट के पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद के दर्शन किए थे किंतु वे तो हमारे ही वंश के थे और हमसे कुछ ही समय पूर्व हुए थे उनके जन्म के बाद न तो कोई प्रलय हुआ और न ही सृष्टि ही डूबी सब कुछ यथावत है तब उन्होंने कैसा प्रलय देखा सूत जी ने बताया कि मारकंडे जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर नरनारायण ने उन्हें दर्शन दिया मारकंडे जी ने कहा कि मैं आपकी वो माया देखना चाहता हूं जिससे प्रेरित होकर ये आत्मा अनंत योनियों में भ्रमण करता है भगवान ने स्वीकार किया और एक दिन जब मुनि अपने आश्रम में भगवान के चिंतन में तन्मय हो रहे थे तब उन्हें दिखाई पड़ा कि चारों ओर से समुद्र उमड़कर उनके ऊपर आ रहा है उसमें मगर छलांगे लगा रहे थे उनकी चपेट में ऋषि मारकंडेय भी आ रहे थे वे इधर उधर बचने के लिए भाग रहे थे आकाश सूर्य पृथ्वी चंद्रमा स्वर्ग ज्योतिष मंडल सभी उस समुद्र में डूब गए इतने में मार्कंडे जी को एक बरगद का पेड़ और उसके पत्ते पर एक शिशु दिखाई दिया श्वास के साथ मारकंडेय जी भी उस शिशु के उधर में चले गए और अपना आश्रम सूर्य मंडल सहित सृष्टि को जीवित पाया और पुनः श्वास के साथ उस शिशु के उधर से वे बाहर आ गए नेत्र खुलने पर मारकंडे ने अपने को उसी आश्रम में अपने ही आसन पर पाया स्पष्ट है कि करोड़ों वर्ष के भजन के पश्चात उन मुनि ने ईश्वरीय दृश्य को अपने हृदय में देखा अनुभव में देखा बाहर सब कुछ ज्यों का त्यों था अतः प्रलय योगी के हृदय में ईश्वर से मिलने वाली अनुभूति है भजन की पूर्ति काल में योगी के हृदय में संसार का प्रवाह मिटकर अव्यक्त परमात्मा ही शेष बचता है यही प्रलय है बाहर प्रलय नहीं होता महाप्रलय शरीर रहते ही अद्वैत की अनिर्वचनीय स्थिति है यह क्रियात्मक है केवल बुद्धि से निर्णय लेने वाले भ्रम का ही सृजन करते हैं चाहे हम हों या आप इसी पर आगे देखें मत् परतर नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मै सर्विद प्रोत सूत्रे मणिगण धनंजय मेरे सिवाय किंचन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है ये संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है है तो परंतु जानेंगे कब जब इस अध्याय के प्रथम श्लोक के अनुसार अनन्या आसक्ति अर्थात भक्ति से मेरे परायण होकर योग में उसी रूप से लग जाए इसके बिना नहीं योग में लगना आवश्यक है रसो हम असु कौंते प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्वेदेशु शब्द के पौरुष दृशु कौंते जल में मैं रस हूँ चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूं ओ धन अहम धनकार, स्वयं का आकार हूं आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूं तथा मैं पुण्योग पृथिव्या तेजास्मि विभाव जीवन सर्वभूत तपस्वी तपस्वी पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हो संपूर्ण जीवों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में उनका तप हू बीजम आम विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम स्मी तेजस तेजस्वी पार्थ तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण अर्थात बीज मुझे ही जान मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं इसी क्रम में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं बलम बलवता चाहं काम राग विवर्जित धर्मिशु कामोस्मि भरतर्ष भे भरत श्रेष्ठ अर्जुन मैं बलवानों का कामना और आसक्ति रहित बल हूं संसार में सब बलवान ही तो बनते हैं कोई दंड बैठक लगाता है कोई परमाणु इकट्ठा करता है किंतु नहीं श्री कृष्ण कहते हैं कि काम और राग से परे जो बल है वो मैं हूं वही वास्तविक बल है सब भूतों में धर्म के अनुकूल कामना मैं हूं पर ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र धर्म है जो सबको धारण किए हुए है जो शाश्वत आत्मा है वही धर्म है जो उससे अविरोध रखने वाली कामना है मैं हूं आगे भी श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर सब कामनाएं तो वर्जित है किंतु उस परमात्मा को पाने की कामना आवश्यक है अन्यथा आप साधन कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे ऐसी कामना भी मेरी ही देन है ये चात्विका भावा राजस्ताम सा मत ए वेति नेश मई और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं उन सबको तुम मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं ऐसा जान परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं, क्योंकि न मैं उनमें खोया हूं और न वे ही मुझ में प्रवेश कर पाते हैं क्योंकि मुझे कर्म से स्प्रिहा नहीं है मैं निर्लेप हूं मुझे इनमें कुछ पाना नहीं है इसलिए मुझ में प्रवेश नहीं कर पाते ऐसा होने पर भी जिस प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर को भूख प्यास लगती है आत्मा को अन्न अथवा जल से कोई प्रयोजन नहीं है उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति में ही अपना कार्य कर पाती है परमात्मा उसके गुण और कार्यों से निर्लिप रहता है सर्विदम जगत मोहितम ना भी जाना सात्विक राजस और तामस इन तीन गुणों के कार्य रूप भावों से ये सारा जगत मोहित हो रहा है इसलिए लोग इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से भली प्रकार नहीं जानते मैं इन तीनों गुणों से परे हूं अर्थात जब तक अंश मात्र भी गुणों का आवरण विद्यमान है तब तक कोई मुझे नहीं जानता उसे अभी चलना है वो राही है और दैवी है ये प्रपद्यंते माया मेता ये त्रिगुणातीत मेरी अद्भुत माया दुस्तर है किंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का पार पा जाते हैं ये माया है तो दैवी परंतु अगरबत्ती जलाकर इसकी पूजा न करने लगे इससे पार पाना है नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ प्रपद्यंते नाधमा मृत ज्ञान आसुर भाव्रिता जो मुझे निरंतर भजते हैं वे जानते हैं फिर भी लोग नहीं भजते माया द्वारा जिनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया है जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में अधम काम क्रोधादी दुष्कृतियों को करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं बजते तो बजता कौन है चतुर्विधा भजते मां जना सुकृति नोर्जुन भरतर्ष तो हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन सुकृति उत्तम अर्थात नियत कर्म अर्थात जिसके परिणाम में श्रेय की प्राप्ति हो उसको करने वाले अर्थार्थी अर्थात सकाम आर्त अर्थात दुख से छूटने की इच्छा वाले जिज्ञासु अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जानने की इच्छा वाले और ज्ञानी जो प्रवेश की स्थिति में हैं, हैं। इन चारों प्रकार के भक्त जन मुझे भजते अर्थ वो वस्तु है जिससे हमारे शरीर अथवा संबंधों की पूर्ति हो इसलिए अर्थ कामना सब कुछ पहले तो भगवान द्वारा पूर्ण होते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पूर्ण करता हूं किंतु इतना ही वास्तविक अर्थ नहीं है आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है यही अर्थ है सांसारिक अर्थ की पूर्ति करते करते भगवान वास्तविक अर्थ आत्मिक संपत्ति की ओर बढ़ा देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इतने ही से मेरा भक्त सुखी नहीं होगा इसलिए वे आत्मिक संपत्ति भी उसे देने लगते हैं लोक लाहु परलोक निबाह लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह ये दोनों भगवान की वस्तु है अपने भक्त को खाली नहीं छोड़ते आर्थ जो दुखी हो जिज्ञासु समग्रता से जानने की इच्छा वाले जिज्ञासु मुझे भजते हैं साधना की परिपक्व अवस्था में दिग्दर्शन अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन की अवस्था वाले ज्ञानी भी मुझे बचते हैं इस प्रकार चार प्रकार के भक्त मुझे बचते हैं जिनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है अर्थात ज्ञानी भी भक्त ही है इन सब में भी ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्य प्रियो ही ज्ञानीनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय अर्जुन उनमें भी नित्य मुझमें एक ही भाव से स्थित अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी विशिष्ट है क्योंकि साक्षात्कार के सहित जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है वो ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है उदारा सर्वे ते ज्ञानी मे मत आस्थित सही युक्तात्मा मेवातमा गति यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार ही हैं कौन सी उदारता कर दी क्या आपकी भक्ति करने से भगवान को कुछ मिल जाता है क्या भगवान में कोई कमी है जिसे आपने पूरा कर दिया नहीं वस्तुतः वही उदार है जो अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए जो उसके उद्धार के लिए अग्रसर है इस प्रकार ये सब उदार है परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसी मेरी मान्यता है क्योंकि वो स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गति स्वरूप मुझमें ही स्थित है अर्थात वो मैं हूं वो मुझमें है मुझमें और उसमें कोई अंतर नहीं है इसी पर पुनः बल देते हैं बहू नाम जन्म नामते ज्ञानवाम प्रपद्य प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुल अभ्यास करते करते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्राप्ति वाले जन्म में साक्षात्कार को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है इस प्रकार मेरे को बचता है वो महात्मा अति दुर्लभ है वो किसी वासदेव की प्रतिमा नहीं गढ़वाता बल्कि अपने भीतर ही उस परम देव का वास पाता है उसी ज्ञानी महात्मा को श्री भी कहते हैं इन्हीं महापुरुषों से बाहर समाज में कल्याण संभव है इस प्रकार के प्रत्यक्ष तत्वदर्शी महापुरुष श्री कृष्ण के शब्दों में अति दुर्लभ है जब श्रेय और प्रेय अर्थात मुक्ति और भोग दोनों ही भगवान से मिलते हैं तब तो सभी को एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए फिर भी लोग उन्हें नहीं भजते क्यों श्री कृष्ण के ही शब्दों में काम स्तर हृत ज्ञान प्रपद्यंते वो तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा ही सब कुछ है लोग ऐसा समझ नहीं पाते क्योंकि भोगों की कामनाओं द्वारा लोगों का विवेक अपहरण कर लिया गया है इसलिए वे अपनी प्रकृति अर्थात जन्म जन्मांतरों से अर्जित संस्कारों के स्वभाव से प्रेरित होकर मुझ परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं और उनके लिए प्रचलित नियमों की शरण लेते हैं यहां अन्य देवता का प्रसंग पहली बार आया है यो यो याम, याम तनु भक्त श्रद्धयाचितु मिछती चला श्रद्धा विद्य जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है मैं उसी ही देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं मैं स्थिर करता हूं क्योंकि देवता नाम की कोई वस्तु होती तब तो वो देवता ही श्रद्धा को स्थिर करता सतया श्रद्धया युक्त तस्राधन मीहते लभते चत काम विता वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देव विग्रह के पूजन में तत्पर होता है और उस देवता के माध्यम से मेरे ही द्वारा निर्मित उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है भोग कौन देता है मैं ही देता हूं उसकी श्रद्धा का परिणाम है भोग न कि किसी देवता की देन किंतु वो फल तो पा ही लेता है फिर इसमें बुराई क्या है इस पर कहते हैं अन्तवत्तु फलं देश तद देवां मेध सा देवा देवयक्ता परंतु उन अल्प वालों का वो फल नाशवान है आज फल है तो भोगते भोगते नष्ट हो जाएगा इसलिए नाशवान है देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं अर्थात देवता भी नाशवान है देवताओं से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील और मरण धर्मा है मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है जो अव्यक्त है नैष्ट परम शांति पाता है देवता हृदय के अंतराल में परम देव परमात्मा के देवत्व को अर्जित कराने वाले सदगुणों का नाम है थी तो ये अंदर की की वस्तु, वस्तु किंतु कालांतर में लोगों ने भीतर की वस्तु को बाहर देखना प्रारंभ कर दिया मूर्तियां गढ़ ली कर्म रच डाले और वास्तविकता से दूर खड़े हो गए श्री कृष्ण ने इस भ्रांति का निराकरण उपरयुक्त चार श्लोकों में किया गीता में पहली बार अन्य देवताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि देवता होते ही नहीं लोगों की श्रद्धा जहाँ झुकती है वहां मैं ही खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ और मैं ही वहाँ फल भी देता हूँ वो फल भी नश्वर है फल नष्ट हो जाते हैं देवता नष्ट हो जाते हैं और देवताओं को पूजने वाला भी नष्ट हो जाता है जिनका विवेक नष्ट हो गया है वे मूल बुद्धि अन्य देवताओं को पूजते हैं श्री कृष्ण तो यहां तक कहते हैं कि अन्य देवताओं को पूजने का विधान ही आयुक्ति संगत है अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनते माम बुद्ध यम भाव यद्यपि जब देवताओं के नाम पर देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं जो फल मिलता है वो भी नाशवान है फिर भी सब लोग मेरा भजन नहीं करते क्योंकि बुद्धिहीन पुरुष अर्थात कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है वे मेरे सर्वोत्तम अविनाशी और परम प्रभाव को भली प्रकार नहीं जानते इसलिए वे मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं मनुष्य मनुष्य मानते हैं। श्री भी शरीरधारी योगी थे योगेश्वर थे जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिनमें क्षमता हो उन्हें योगेश्वर कहते हैं साधना के सही दौर में पढ़कर क्रमशः उत्थान होते होते महापुरुष भी उसी परम भाव में स्थित हो जाते हैं है। फिर भी कामनाओं से विवश मंद के लोग उन्हें साधारण व्यक्ति ही मानते हैं वे सोचते हैं कि हमारी ही तरह तो ये भी पैदा हुए हैं भगवान कैसे हो सकते हैं उन बेचारों का दोष भी क्या है दृष्टिपात करते हैं तो शरीर ही दिखाई पड़ता है वे महापुरुष के वास्तविक स्वरूप को देख क्यों नहीं पाते इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण से ही सुने ना हम प्रकाश सर्वस् योग नाभिजानाती को मा सामान्य मनुष्य के लिए माया एक पर्दा है जिसके द्वारा परमात्मा सर्वथा छिपा है योग साधना समझकर वो इसमें प्रवृत्त होता है इसके पश्चात योग माया अर्थात योग क्रिया भी एक आवरण ही है योग का अनुष्ठान करते करते उसकी पराकाष्ठा योगारूढ़ता आ जाने पर वो छिपा हुआ परमात्मा विदित होता है योगेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ केवल योग की परिपक्व अवस्था वाले ही मुझे यथार्थ देख सकते हैं मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ इसलिए ये अज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित अर्थात जिसे अब जन्म नहीं लेना है अविनाशी अर्थात जिसका नाश नहीं होना है अव्यक्त स्वरूप अर्थात जिसे पुनः व्यक्त नहीं होना है को नहीं जानता अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपनी ही तरह मनुष्य मानता था आगे उन्होंने दृष्टि दिया तो अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा प्रार्थना करने लगा वस्तुतः अव्यक्त स्थित महापुरुष को पहचानने में हम लोग प्राय अंधे ही हैं। आगे कहते हैं वेदा समतीतानि वर्तमानानि वर्तमानी चार्जुन भविष्याणी चूता कश्चन अर्जुन मैं अतीत वर्तमान और भविष्य में होने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूं परंतु मुझे कोई नहीं जानता क्यों नहीं जान पाता इच्छा द्वेश समुन द्वंद्व मोह न भारत सर्वभूता पर भरतवंशी अर्जुन इच्छा और द्वेष, अर्थात राग द्वेशादि द्वंद्व के मोह से संसार के संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहे इसलिए मुझे नहीं जान पाते तो क्या कोई जानेगा ही नहीं योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं ये यंत पापम जना पुण्य कर्मणाम द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते मृढ़ व्रता परंतु पुण्य कर्म अर्थात जो संस्कृति का अंत करने वाला है जिसका नाम कार्यम कर्म नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया कहकर बारंबार समझाया है उस कर्म को करने वाले जिन भक्तों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेषादी द्वंद्व के मोह से भली प्रकार मुक्त होकर व्रत में दृढ़ रहकर मुझे भजते हैं किस लिए भजते हैं जरा मरण मोक्षा ब्रह्म तद्विदुकृत् अध्यात्म कर्म चाखिलम जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं और इसी क्रम में साधिभूताधिद साधिय चे विदु प्रयाण काले च मे विदुर्युक्त चेतस जो पुरुष अधिभूत अधिदैव तथा अधि यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं मुझ में समाहित चित्त वाले वे पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं मुझमें स्थित रहते हैं और सदैव मुझे प्राप्त रहते हैं छब्बीसवें सत्ताईसवें श्लोक में उन्होंने कहा कि मुझे कोई नहीं जानता क्योंकि वे मोहग्रस्त हैं किंतु जो उस मोह से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं वे संपूर्ण ब्रह्म संपूर्ण अध्यात्म संपूर्ण कर्म संपूर्ण अधिभूत संपूर्ण अधिदैव और संपूर्ण अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं अर्थात इन सबका परिणाम मैं अर्थात सदगुरु हूं वही मुझे जानता है ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता निष्कर्ष इस सातवें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर मेरे आश्रित होकर जो योग में लगता है वह समग्र रूप से मुझे जानता है मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वालों में विरला ही कोई जानता है वह मुझे पिंड रूप में एक देशीय नहीं वरन सर्वत्र व्याप्त देखता है आठ भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है और इसके अंतराल में जीव रूप मेरी चेतन प्रकृति है इन्हीं दोनों के संयोग से पूरा जगत खड़ा है तेज और बल मेरे ही द्वारा हैं, राग और काम से रहित बल तथा धर्मानुकूल कामना भी मैं ही हूं जैसा कि सब कामनाएं तो वर्जित हैं लेकिन मेरी प्राप्ति के लिए कामना कर ऐसी इच्छा का अभ्युदय होना मेरा ही प्रसाद है केवल परमात्मा को पाने की कामना ही धर्मानुकूल कामना है श्री कृष्ण ने बताया कि मैं तीनों गुणों से अतीत हूं परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हो किंतु भोगासक्त मूढ़ पुरुष सीधे मुझे न बचकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं जबकि वहां देवता नाम का कोई है ही नहीं पत्थर पानी पेड़ जिसको भी वे पूजना चाहते हैं उसी में उनकी श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता उसकी आड़ में खड़ा होकर मैं ही फल देता क्योंकि न वहां कोई देवता है न किसी देवता के पास कोई भोग ही है लोग मुझे साधारण व्यक्ति समझकर नहीं बचते क्योंकि मैं योग प्रक्रिया द्वारा ढांका हुआ हूं अनुष्ठान करते करते योग माया का आवरण पार करने वाले ही मुझ शरीरधारी को भी अव्यक्त रूप में जानते हैं अन्य स्थितियों में नहीं मेरे भक्त चार प्रकार के अर्थार्थी आर्त जिज्ञास और ज्ञानी चिंतन करते करते अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में प्राप्ति वाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है अर्थात अनेक जन्मों से चिंतन करके उस भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है राग द्वेश के मोह से आक्रांत मनुष्य मुझे कदापि नहीं जान सकते किंतु राग द्वेष के मोह से रहित होकर जो नियत कर्म अर्थात जिसे संक्षेप में आराधना कह सकते हैं का चिंतन करते हुए जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे पुरुष संपूर्ण रूप से मुझे जान लेते हैं वे संपूर्ण ब्रह्म को संपूर्ण आध्यात्म को संपूर्ण अधिदैव को संपूर्ण कर्म को और संपूर्ण यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं वे मुझ में प्रवेश करते हैं और अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं अर्थात फिर कभी वे विस्मृत नहीं होते इस अध्याय में परमात्मा की समग्र जानकारी का विवेचन है अतः ओम तत्सदित श्रीमद भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे समग्र बोध सप्तमो अध्याय इस प्रकार स्वामी अड़गणानंदकृत श्रीमद भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का सातवां अध्याय पूर्ण होता है हरि ओम तत्सत